श्री राम कृष्ण भावधारा नरदेव श्री राम कृष्ण भक्ति नारद के अनुसार परमात्मा को परम प्रेम करना भक्ति कहलाता है या तस्मिन परम प्रेम रूपा सांडिल्य ने भी इसी तरह की परिभाषा की है परानुरक्ति ऋष्वरे स्वामी के अनुसार भक्ति परमात्मा की खोज को कहते हैं जो प्रेम में प्रारंभ हो प्रेम के द्वारा ही हो और प्रेम ही में परिसमाप्ति हो सर्च फॉर गॉड सर्च बिगनिंग कंटिन्यूइंग एंड एंडिंग इन लव। श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ माँ जगदम्बा की भक्ति से हुआ था और वे समग्र जीवन उनके भक्त बने रहे थे भक्त की एक और परिभाषा है जो स्वामी विवेकानंद को अत्यंत प्रिय थी या प्रीतिर विवेक नाम विश्व त्वाम अनुस्मृतः सा में हृदयान माप सरपतु अर्थात अभिव्य की व्यक्तियों की विषयों के प्रति जो कभी कम नहीं होने वाली प्रीति है तुम्हारा स्मरण करते हुए वैसी प्रीति मेरे हृदय से कभी दूर ना हो यह भक्त प्रवर प्रहलाद का कथन है श्री कृष्ण कुछ इसी प्रकार की बात कहते हैं माता का संतान के प्रति प्रेम सती का पति के प्रति प्रेम और विषयी का विषय के प्रति प्रेम इन तीनों प्रेमों को एक करके जब भगवान को प्रेम किया जाता है तब उनके दर्शन होते हैं ऐसी एकांतिक भक्ति को प्रोज्जल भक्ति कह सकते हैं इसे ही पराभक्ति रागानुगा भक्ति, रागा भक्ति आदि भी कहा जाता है इस रागानुगा भक्ति के अनेक प्रकार शास्त्रों में कहे गए हैं ऐसा भक्त शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर भावों से भगवान से प्रेम करता है फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग आदि भावों का भी वर्णन भक्ति शास्त्रों में पाया जाता है भक्त की सिद्धावस्था में भाव समाधियां तथा विभिन्न शारीरिक सात्विक विकार भी साधना में उत्पन्न होते हैं श्री रामकृष्ण में ये सारे लक्षण प्रकट हुए थे भाव तथा समाधि तो उनके लिए स्वाभाविक थे भजन कीर्तनादि सुनते हुए वे गहरी समाधि में लीन हो जाते थे अथवा नृत्य कीर्तनादि करते थे तात्पर्य यह कि श्री कृष्ण एक उच्च कोटि के भक्त ही नहीं परम भक्त थे जिनकी तुलना श्री चैतन्य देव तथा तो श्री राधिका जी से की जा सकती है पटावृत वरित यह विशेषण श्री कृष्ण में ज्ञान और भक्ति के समन्वय की ओर इंगित करता है श्री कृष्ण का अद्वैत ज्ञान उज्ज्वल भक्ति के द्वारा आच्छादित था जैसा कि कहा जा चुका है ज्ञान व भक्ति विरोधी समझे जाते हैं अद्वैत वेदांतवादी उपासना को ज्ञान की पूर्व भूमिका अथवा विक्षेप रूपी अंतराय दूर करने के लिए एक साधन मात्र मानते हैं इसके विपरीत सांडिल्य ज्ञान को भक्ति का अंग मानते हैं लेकिन श्री रामकृष्ण में हम दोनों का एक साथ एक ही समय अद्भुत समन्वय पाते हैं जिसे माँ पट या आवरण को ज्ञान खड्ग से काट कर, उन्हें अद्वैत वेदांत की चरम स्थिति निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हुई थी उसी आवरण या पट को उन्होंने पुनः धारण कर लिया था यही नहीं अपने अद्वैत वेदांत के गुरु श्री तोतापुरी जी को भी उन्होंने मां के दर्शन कराकर उनके ज्ञान को पूर्णता प्रदान की थी तोतापुरी जी का अद्वैत ज्ञान मानो एक स्वच्छ दाग रहित संगमरमर के पत्थर के समान उज्ज्वल था जिस पर श्री रामकृष्ण ने जगदम्बा की भक्ति रूपी नक्काशी कारीगरी करके उसे और भी सुंदर बना दिया श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब ब्रह्म निष्क्रिय होता है तब मैं उसे ब्रह्म कहता हूँ लेकिन जब जगत की सृष्टि स्थिति और लय करता है तब मैं उसे माँ कहता हूँ उनकी प्रसिद्ध उक्ति थी जब अहंकार जाने का नहीं तो रहने दो साले को दास बनकर भगवान का दास तात्पर्य कि श्री रामकृष्ण ने माँ के दास रूप अपने विशुद्ध अहंकार के द्वारा अपने अद्वैत ज्ञान को छिपा रखा था गले के कैंसर के कारण मुंह से कुछ न खा पाने पर भी यह अनुभव करना कि मैं सबके मुंह से खा रहा हूं, श्री राम कृष्ण की उच्च अद्वैत स्थिति का द्योतक है लेकिन इसके साथ भी भक्ति का अद्भुत समावेश है जब श्री राम कृष्ण के भक्तों ने उनसे आग्रह किया कि वे माँ जगदम्बा से अपने रोग को ठीक कर देने के लिए प्रार्थना करें तो वे अनिच्छा होते हुए भी इसके लिए राजी हो गए बाद में जब भक्तों ने उनसे पूछा कि माँ ने क्या कहा तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि माँ ने तुम सभी को दिखाकर कहा कि तू तो इतने मुँह से तो खा रहा है यहाँ अपनी अद्वैत अनुभूति में अवस्थिति को मां जगदम्बा के मुँह से कहलवाकर कर श्री रामकृष्ण ने ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है कर्म कलेवरम अद्भुत चेष्टम स्वामी विवेकानंद द्वारा श्री राम के लिए प्रयुक्त विशेषणों में यह अंतिम विशेषण महान कर्मयोगी श्री रामकृष्ण की असीम कर्मठता को प्रकट करता है हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने अपने चार योगों का सिद्धांत आदि सभी दार्शनिक सिद्धांत श्री राम से ही सीखे थे ऐसा नहीं है कि श्री रामकृष्ण ने उन्हें हाथ पकड़ कर बातें सिखाई स्वामी ने श्री राम के जीवन को निकट से गहराई से देखा और उनके अद्भुत चरित्र व जीवन को अपने संदेश के रूप में लिपिबद्ध किया स्वामी की वाणी श्री रामकृष्ण के जीवन पर भाष्य व्याख्या है अतः अगर हम श्री रामकृष्ण को समझना चाहते हैं तो कर्मयोग के विषय में भी स्वामी द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के माध्यम से समझना उपयुक्त होगा निष्काम कर्म को सामान्यतः ज्ञान योग की पूर्व भूमिका और चित्त शुद्धि के उपाय के रूप में ही स्वीकार किया जाता है एक मत के अनुसार कर्म कभी भी मुक्ति का कारण नहीं हो सकता दूसरी ओर पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्म में ही सर्वोपरि है कर्म और ज्ञान के निरंतर चले आ रहे झगड़े को निपटाने के विभिन्न प्रयास होते रहे हैं जिनका संकेत हम ईसा तथा गीता में पाते हैं इस दिशा में स्वामी विवेकानंद का मौलिक योगदान रहा है कर्म को चित्त शुद्धि का उपाय स्वीकार करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक अनुभव हमारे चित्त पर पड़े आवरण को हटाकर अंतर्निहित ज्ञान को प्रकट करता है प्रत्येक शुभ शुभ कर्म हमारे चित्त पर एक छाप छोड़ जाता है जो हमें पुनः उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है इस तरह आदतों और आदतों से चरित्र का निर्माण होता है इसमें इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है जिस व्यक्ति की इच्छा जितनी बलवती होगी वह उतना ही महान होगा मानव एक केंद्र है और संसार की सभी शक्तियाँ इस पर आघात सी करती हैं इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति इन्हें एक विशेष दिशा प्रदान करने में समर्थ होता है प्रेम सत्य निस्वार्थता उच्चतम आदर्श इसलिए है कि इनके द्वारा इच्छा शक्ति की महानतम अभिव्यक्ति होती है निस्वार्थता तथा संयम से महान इच्छा शक्ति संचित की जा सकती है बुद्ध ईशा आदि ऐसे ही महान इच्छा शक्ति संपन्न कर्म योगी थे कोई कर्म छोटा नहीं होता क्योंकि जिस प्रकार एक बड़ी लहर छोटी छोटी असंख्य लहरों से मिलकर बनती है उसी तरह एक महान कर्म छोटे छोटे असंख्य कर्मों के समष्टि होता है अतः यदि किसी व्यक्ति की महानता का अंकन करना हो तो उसके बड़े कर्मों को नहीं दिन प्रतिदिन किए जा रहे छोटे छोटे कर्मों को देखो जिस भाव एकाग्रता एवं प्रेरणा से वह कार्य किया जा रहा है वह उस व्यक्ति की महानता को प्रकट करेगा कर्म अकर्म की समस्या का भी स्वामी जी ने एक मौलिक समाधान प्रस्तुत किया है कर्म के लिए तीव्र एकाग्रता एवं प्रबल इच्छा शक्ति आवश्यक है लेकिन उसके साथ ही साथ पूर्ण अनासक्ति भी उतनी ही आवश्यक है हमें ऐसी एकाग्रता की क्षमता होनी चाहिए कि किसी कार्य में अपने पूरे मन को लगा सकें लेकिन आवश्यकता होने पर उसी मन को इच्छा मात्र से पूरी तरह आसक्ति और एकाग्रता के केंद्र से हटा सकें स्वामी जी के अनुसार यही कर्म योग का रहस्य है एकाग्रता के अभाव तथा फलाशक्ति के कारण सामान्यतः हम उपरयुक्त आदर्शानुसार कर्म नहीं कर पाते या तो फलाशक्ति के कारण शेख चिल्ली की तरह दिवास्वप्न देखते रहते हैं या फिर उत्तरदायित्व के अभाव में पलायनवादी बन जाते हैं कभी कभी हम दिशाहीन लक्ष्यहीन व्यर्थ के कर्मों में अपनी शक्ति क्षय कर देते हैं एक पागल प्रतिदिन इधर उधर से मिट्टी के टूटे बर्तन इकट्ठा करता और फिर लकड़ी से मार मार कर, उनके टुकड़े किया करता अंत में थक कर चूर हो जाता कभी कभी हमारी चेष्टाएं भी इसी तरह लक्ष्यहीन हुआ करती है अन्य लोगों के जीवन में लौकिक सफलता के रूप में एक आपात लक्ष्य होता है लेकिन उसमें आसक्ति के कारण वे हर्ष और शोक सुख और दुख के द्वारा उद्वेलित होते रहते हैं स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण जैसे महापुरुष हमें इन समस्याओं का समाधान तथा इन खतरों से बचकर सच्चे कर्मयोग का मार्ग बताते हैं